वर राम चंद्र की जय मोर मुगत वंशी वाले की जय अपना जो भाव है वो उत्तरो टीका बनाना चाहिए तो भाव ही प्रधान है संसार है स्वभाव तो रूप है इसको जो संसार के रूप में दिखता है उसके लिए तो संसार है और जो भगवान के रूप में जिकता है उसके लिए भगवान है जैसे एक स्त्री है उसका नन्ना सा बच्चा जो माँ का स्तन करता है वो माँ को धात्र रूप से देखता है या मेरी पोषक है पालन करने वाली है मेरी जीवनी शक्ति है वह तो लड़का एक माता के स्तन को तो पान करता है दूसरे स्तंभ से माता का स्तन पकड़ कर रखता है तो उसका जो पति है वो भी उससे प्रेम करता है परंतु तो उसका भाव दूसरा है वो उसको भोग्य पदार्थ मानता है या भोगने की चीज है एक तीसरा कोई निरस्त पुरुष है वो उसको देख लेता है तो उसका भाव यह है कि अति घृणित है त्याज है एक मलमूत्र को एक खेलो है आदमांश भरे हुए हैं उसकी तरफ वो देखना, देखना भी नहीं चाहते, उसकी अलग ही दृष्टि है चौथा एक ज्ञानी महात्मा पुरुष है वो उसको ब्रह्म रूप में देखता है कि सब ब्रह्म ही है सब परमात्मा को स्वरूप है जो स्थल जंगम जड़ चेतन जितने जो पदार्थ है परमात्मा को स्वरूप है वो इस बुद्धि से देखता है और कहीं वो बन में घूम रही है, बाघ कहीं आ गया सिंह आ गया तो वो उसको जपता खाने के लिए वो समझता है कि ये तेरा भोजन है उसकी दृष्टि हो रही है तो समझो कि उस पर कितना डिफरेंस हो गया स्त्री तो एक ही है इसकी इसकी किसकी दृष्टि के बीच की माँ स्त्री किसकी दृष्टि के माँ माता किसकी दृष्टि के माँ भोजन और किसकी दृष्टि के वहाँ वेणा करने के योग तो मलमूत्र का चेहरा और किसकी दृष्टि में परमात्मा तो इसमें भाव की प्रधानता है अपने धारणा की तो सबसे उत्तम भाव यह है कि सब परमात्मा को स्वरूप है तो जो इसको परमात्मा समझता है उसके लिए परमात्मा जो जैसा समझता है उसके लिए वो चीज वैसी है ये वैसी की बात नहीं परमात्मा में भी यही बात है भगवान के माँ यही बात है भगवान जब धनुष्य के बीच के वहां गया तो अपने अपने भाव के अनुसार ही भगवान सबको दिख रहे हैं तुलसीदास तो जी ने साफ कहा कि जाकी रही भावना जैसी परमूल ने देखी तैसी और भावना से तो परम शांति और परमानंद की प्राप्ति होती है नास्त बुद्धि ने युक्त ना युक्तस्य भावना ये तो भाव। मतलब ये शांत से कुम नास्ति बुद्धि युक्त से आयुक्त जो है जो योग का साधन नहीं करता है उसको कहते आयुक्त उस आयुक्त की नीतियों में विषय की बुद्धि नहीं होती और न उसकी नीतियों में श्रद्धा होती न भावना होती अरे बिना भावना के बिना श्रद्धा के बिना शांति नहीं मिलती श्रद्धावान पुरुष शांति को प्राप्त होता है श्रद्धावान लबते ज्ञान और ज्ञान लव द्वार परांग शांति मत गति श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को पाता है और ज्ञान को पाकर के परम शांति को प्राप्त होता है जिनसे श्रद्धा नहीं है भाव है तो उसको शांति कहा जहाँ शांति नहीं है वहाँ असली सुख नहीं है अशांत से कुछ ऐसा तो सब बात जो है सो अपने भाव के ऊपर निर्भर है भाव कह दो भावना कह दो श्रद्धा कह दो विश्वास कह तो दो जो कुछ है सो परमात्मा का ही जो साक्ष कहता है वेद शुद्धि समृद्धि तो नहीं कहते हैं ये जो भी कुछ परमात्मा के रूप है बहु नान जमुना ज्ञानवान मांग प्रबद्धते वासुदेव स्वर्मित स्वयं आत्मा से दुर्लभ है बहुत जन्मो के अंत के जन्म जो भी कुछ ही है इस प्रकार से ज्ञानवान ज्ञानवानसता है माने मेरे शुरू का अनुभव करता है इस प्रकार भावना करता है जो कुछ परमात्मा ही है उत्कोटि का महात्मा पुरुष है दुर्लभ महात्मा है तो उत्कोटि का जो महात्मा है उनका ये लक्ष्य है तो भगवान का उपदेश है तो तराकर जो कुछ संसार है सो तो परमात्मा का स्वरूप है भगवान तो दिखा दिग्ह कहते है की से भूताना मत रंग बच संपूर्ण भूत प्राणियों के बाढ़ भीतर नीचे ऊपर सब विगण के भगवान कहते हैं ब्रह्म स्व है और चरातर जो पदार्थ है वो भी ब्रह्म को ही स्वरूप है और ईशावास में स्वर्व यथ कि जगत जगत इस जगत में जो जगत है वो ईश्वर करके परिपूर्ण है ईश्वरी इस इसके बीच व्याप्त है ओतप्रोत है नीचे ऊपर बाहर भी कर समझना एक परमात्मा ही है ये जो भाव है बड़ा उत्कोटि का भाव है सात है जुगति समर्थ है मनुष्य खुद ही एक प्रकार से किसी को बैरी मानकर कर करके द्वेष करके और उसके वहां फंस करके मरता है आप ही अपने बुरे भाव से आप ही गिर जाता है तो भाव अपना उत्तम से उत्तम बनाना चाहिए जब सब में हमारा बहुत बाह हो तो सिर्फ हमारी क्रिया का सुधार भी अपना आप मिल जाएगा स्वाभाविक की हमारी की संदत बदल जाएगी मृत्यु बदल जाएगी जीवन बदल जायेगा सुहा बदल जायेगा क्रिया बदल जाएगी सो अन्य जा की असी मती नुमन मैं से वृक्ष रूप राशि भगवान हे हनुमान वह मेरा अनिन भक्त है कि जै की बुद्धि इस धाम से कभी नहीं हटती कि चराचल जो है सब भगवान के स्वरूप की राशि है और उनका सेवा जब ये भाव हो जाता है तो स्वभाव की सेवा होती है जब सब में हमारी भगवत बुद्धि हो जाती है तो सब की सेवा प्राप्त होती है जब किसी में हमारी पूज्य बुद्धि हो जाती है महात्मा बुद्धि हो जाती है श्रेष्ठ बुद्धि हो जाती है तो उसकी सेवा के लिए अपने आप ही प्रवृत्ति हो जाती है हम देखते हैं कोई भी आदमी अपने यहाँ आता है कि साधारण रूप में उसको हम पहचानते नहीं है तब तो, तो उसके साथ में तो हमारा दूसरा विचार होता है और जब ये मानव हो जाता है कि ये तो एक प्रकार से साहब है, तो है ये तो कलेक्टर साहब है ये जब पहचान जाते हैं तो कहते साहब हम आपको पहचाना नहीं तो फिर उसकी खातरी उसके साथ में हमारा विचार दूसरा हो जाता है ये तो बराबर देखते ही हो तो बदला क्या हो मनुष्य तो बदला नहीं वो तो वैसा वैसे खड़े आपका भाव बदल गया आपके भाव बदलने के साथ ही आपकी क्रिया सब बदलेगी इतनी तो बात है जब एक चीज जब उसको पार, तो मार रहे है पत्थर तो पत्थर मारे हैं तो उसे चटनी बढ़ रहे हैं और जब मालूम हो जाता है कि ये पारस है तो फिर उसे थोड़ा चटनी बढ़ रहे तो इतने से उसको रखते इसलिए हम लोगों को अपने उच्च भाव करना चाहिए एक नंबर की बात है सबको को परमात्मा से दो नंबर की बात है सब में परमात्मा सुनें सब में सो तो भगवान ऐसा तो सबकी सेवा करें तीन नंबर की बात है सब में हम अपनी आत्मा समी सर्वभत समात्मा सर्वभूतानी तात्मनि तीक्ष युक्त आत्मा सर्वतर समर्षण योग युक्त आत्मा सर्वतर संघर्षी पुरुष है सारे भूतों को अपनी आत्मा के अंदर संगल के आधार देता है और सारे भूतों के बीच में अपने आप को अपनी आत्मा को अनुभव करता है ऐसा करने वाला पुरुष है तो ब्रह्मभूत है ब्रह्म की के सुी है ब्रह्मभूत पुरुष के लिए ये बात बताई वो तो सारे भूतों के हित में हो जाता है अपनी आत्मा को देती वो आत्म जो सुराव तथा अंतर ज्योति रेव ऐसे योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मी गि ब्रह्म ब्रह्म मैं ब्रह्म इस प्रकार का जो अनुभव हो जाता है मैं माने सत्यनारायण परमात्मा जो ब्रह्म उसमें जो अहम बुद्धि हो जाती है देव अहम बुद्धि नहीं रहती जो अनंत जो चेतन जो परमात्मा का सारे संसार में जो परिपूर्ण है व्यापक उस परमात्मा में जो ब्रह्म बुद्धि हो जाती है कि मैं शरीर नहीं हूँ मैं जीव नहीं हूँ इससे मेरा कोई संबंध नहीं है मैं तो सत्यारायण ब्रह्म है वो मेरा स्वरूप है वो प्रकार से सबके हितों में रक्त हो जाता है तो क्योंकि वो कहते हैं अंतराम है अंत मान ब्रम परमात्मा उसमें ही रमन करने वाला इसमें रथ उसको आत्माराम कहते हैं वो तो जो अंत ज्योति अंत्य ब्रह्म जो है वो ज्योति है चेतन है ऐसा अनुभव करने वाला अंत ज्योति और ब्रह्म है वो आनंद स्वरूप है ऐसा अनुभव करने वाला अंत सूर्य अंत आत्मा अंत परमात्मा तो आत्मा में जो रथ है आत्मा में तिपत है आत्मा में संतुष्ट है उसके लिए कोई कार्य नहीं है जैसे यु तो आत्मा की आत्मती कस्य मानव है आत्मा संतुष्ट है कस्य कार्य नहीं बिदती जो आत्मा की माए रथ है आत्मा में क्रीड़ा करने वाला है आत्मा में रमने वाला है आत्मा में रहता है सारे भूतों को आत्मा रहता है, वो आत्मा रहती और आत्मा में त्रिपट है संसार से कोई संबंध नहीं और आत्मा के आ, आत्मा जो अनूप है उसी के मनुष्य पुष्ट है उसी के वहाँ एकदम मगन है त्रिब है तन्वय है ऐसे पुरुष के लिए कोई कर्तव्य नहीं कोई आत्मज्ञानी है महापुरुष है परमात्मा को प्राप्त हो चुका है उसी के लिए वह कहा कि लवंती ब्रह्म निर्वाण है मनुष्य है क्षीण कलम सा सिंधु सर्वभूत हितेता यथात्मा नम सर्वभूत हितेरता लगंते ब्रह्म निर्वाण वह निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है कौन पहले के श्लोक में भी ये बात है पछे के लोगों में भी इसमें भी युत्र सुकोन्तरा राम तथा अंतर्ज्योतिर ऐसे योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म अधिक्रह्म योगी ब्रह्म निर्वाण अधिकत्य थी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त तो हुआ जो ऐसा जो योगी है जो ब्रह्म भूत ब्रह्म के स्वरूप में जिनकी स्थिति है ब्रह्म के माने जो रत है ब्रह्म के सुख से है ब्रह्म को शुक्र से अनुभव करने वाला है ब्रह्म को चेतन रूप से ज्योति रूप से अनुभव करने वाला है ऐसा पुरुष ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है तो ब्रह्म निर्वाण लवनतेम का ऐसे जो पाप रहित जो ऋषि है वह निर्वाण ब्रह्म को तो प्राप्त होते है लवनते ब्रह्म निर्वाण ऋष्य क्षीण कर्म सा इन जिनका को संशय मिट गया है और जो देदभाव मिट गया है जिन्हें हिंदु की अपने अंतकर्म को बसवा कर लिया है जो सारे भूतों के हित में रहते हैं ये निर्माण धर्म को प्राप्त होते हैं आगे के लोगों भी ये बात दिखाया गया कामक्रोध युगता नाम यती नाम यत चेत साम उनमें जो बताए हुए ये चेत सामान्य जिन्होंने को अंतरकरण को जीत लिया है बसम कर दिया है और काम और कुल से जो रहित है उनको सब से सदाई निर्माण गुरु की प्राप्ति है निर्माण गुण उसके लिए सदाई बरता इस प्रकार से तीता में पांचवें त्याग के चौबीस पच्चीस और छत्तीस छत्तीस के स्वरूप के मां जो ब्रह्म भूत पुरुष है ब्रह्म के स्वरूप के मानने की स्थिति है वह फिर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है अब इसी के लिए दिख रहा है कि वो सारे भूतों के हित में रत है तो को परमात्मा समझता है वो भी सबके हित में रथ है परमात्मा समझ करके ईष्ट देव समझ करके पूज समझ कर देखी और सब मैं परमात्मा देखता है वो इसी प्रकार से है वह तो, तो दोनों भक्ति मार्ग वाले एक ही श्रेणी है उन दोनों की दोनों भक्ति मार्ग वालों की एक ही श्रेणी है एक तो ये समझता है कि सब में परमात्मा इस प्रकार समग्र सब की सेवा करता है और एक सबको परमात्मा समझ सब ग्रम की सेवा करता है दूसरा ज्ञान मार्ग ही है वो सबको अपनी आत्मा समझकर करके सबकी सेवा करता है तो अपने आत्मा में भी कभी घृणा नहीं होती द्वेश नहीं होता बैर नहीं होता और परमात्मा में तो होता नहीं क्योंकि सबको परमात्मा समझता है तो उसमें फिर तो परमात्मा समझ गृणा हुआ दो बात एक साथ कैसा है तीसरी बात यह है ये दोनों भी न हो तो इससे नीचे तीसरी बात है कि सब कोई जो है सो भगवान की प्रजा है भगवान कहते हैं कि मैं ही सब उत्पन्न करता हूँ भगवान की प्रजा हुई चातु वर्जन मया सत्क गुण कर्म विभाग से सकता मध्यमान वृद्धि करता मध्यम चारों प्रकार के जो वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय वही सूद इनको भी वर्ण कहते हैं और सैरज अंदरज उधली जरा चार प्रकार की जीव का जो आकृति वो वर्ण कहते हैं तो ये चारों प्रकार की जो यौनिया यौन मात्र जो प्राणी है उनके गुण और कर्म के अनुसार मैंने उनकी रचना करी उसको करता होते हुए मुझको मुझ अ करता समझ क्यूंकि मुझ में करता पड़े का विमान नहीं है तो ये जो भाव है इस तब भगवान की प्रजा है प्रकृति पुरुष सबकी तो उत्पत्ति है प्रकृति तो महत ब्रह्म पुतु सब है। जो की माँ है तो भगवान के मैं बीज के देने वाला पिता हूं इस प्रकार से सारे संसार की उत्पत्ति होती है तो ये सब शरीर है सो प्रकृति को अंश है जीव है सो परमात्मा को अंश है जीवात्मा परमात्मा को अंश समझे ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल शैल सुख जीवात्मा ईश्वर को अंश है और स्वाभाविक आनंद की राशि है चेतन है और दूसरे के हित के जो रथ होना वो किसी से वंचित नहीं रहता है पर हित बसे जाके वन माही ताको कसो दुर्लभ देगा दूसरे को जो हित हुई पर हित है दूसरे को हित जिसके हृदय में बास करो उसके लिए दुनिया में कोई वस्तु तो दुर्लभ नहीं है तो सब समझुके भगवान के भक्त है माता तय कमला देवी पिता देवो जनार्दन तो मा है, है, है और मां विष्णु भक्ता स्वदेशो गोवन प्रेम कमला देवी तो माँ है माने लक्ष्मी और विष्णु भगवान सबके पिता है इन लोग हमारा स्वदेश है और भगवान की भगत हमारी हमारे बंधु है और सभी भगवान की भगत है तो इस भाव से भी एक प्रकार से सबकी सेवा बन सकती है और निष्काम बात से सबकी सेवा ही कल्याण करने वाली चीज है तो चाहे सबको नारायण का शुरू समझ करके सबकी सेवा करो चाहे अपनी आत्मा समझ करके सेवा करो और चाहे अपना भाई समझ करके कि की सब भगवान की प्रजा है मैं ही भगवान की प्रजा हूँ इस से सब हमारे भाई हैं तो सब हमारे भाई हैं इस भाव से जो सेवा होती है उससे बढ़कर सेवा होती है सब हमारी आत्मा है और सब हमारी आत्मा इस माँ बख सम के जो सेवा होती है उससे भी बढ़कर के सेवा होती है ये भगवान को स्वरूप है किसी भी प्रकार से वो एक प्रकार से सब सबके मोश बुद्धि तो हट आने चाहिए और सेवा भाव होना चाहिए दूसरे के हित के समान कोई हित है कोई धर्म नहीं है तुलसीदास भी कहते हैं कि पर ही तो सरिश धर्म सर नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई दूसरी के आत्मा न सुख पहुंचाने के समान कोई धर्म नहीं दूसरी के आत्मा को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं ऐसा समझ करके हम लोगों को अपने द्वारा दूसरों को सुख ही पहुंचाना चाहिए और दुख नहीं पहुंचाना दूसरे के सुख में जो सुखी होता है वो तो परमात्मा पुरुष है दूसरे के सुख में सुखी दूसरे के दुख में दुखी और जो एक दूसरों के को दुख पहुंचाता है दूसरे को दुखी दुखी देख करके सुखी होता है वो आखिर सुभा वाला पुरुष है नीचे पेगी चीज है तो किसी को न कष्ट पहुंचाना न किसी कपड़े कष्ट देना और न दूसरों के द्वारा पहुंचाना और न कष्ट देख कर कि खुश होना बस कोई भगवान के भक्त बन जाना सबका कल्याण हो गया सबका उद्धार हो जाए, है ये सो के उत्से उत्से भाव सो रखना और सबके उच्च से उच्च भाव रखना जिससे सूर्य की अपना शीघ्र ही हो जाए सबसे सब प्रेम करना देख कर के हरा भरा हो जाना कम से कम ये तो रखे सब भगवान के भक्त है किसी को देख लिया तो मान भगवान का भक्ति हमारे को मिल गया भगवान की भक्ति मिलने से जो प्रसन्नता होती है ऐसी प्रसन्नता होनी चाहिए कोई भी प्राणी हो जिसको देखकर कर मिलकर के ये भाव होना चाहिए जिससे भगवान ने बदलाया कि अद्वेषा से और मैत्र कौन नहीं उचे निर्मूकार है सब दुख है सुखे कवे सारे भूतों में द्वेश भाव से रहित होना और सब में जो प्रेम भाव सब के ऊपर दया भाव और ममता नहीं किसी में ममता नहीं एक प्रकार से होना दया कर दो और प्रेम कर दो ममता नहीं ममता न लेकर जो प्रेम है वो बांधने वाला है जैसे बच्चे में प्रेम गाकर ममता लेकर के ज्ञान लेकर की है लड़के में माँ का प्रेम है वो अज्ञान लेकर की है ऐसा नहीं ममता नहीं थे और सबके माँ प्रेम सबके ऊपर दया जैसे महात्मा लोग करते हैं उनकी ममता नहीं होती उनके इसके लिए उन पर दया करते उनके हित लिए उनसे प्रेम करते तो ये माताओं के लक्षण किसी से भी नहीं करते अपराध निकल देते क्षमा कर देते और तो और सुख सम होते है जो कुछ आकर आनंद मानती है नीचा लाभ संतुष्ट तो ध्वधा थी तो ही मतलब और सिद्धों से कृतवा बिना निबंधती ऐसे जैसे दूसरा संतुष्ट ऐसा तोगी यथात्मा दृढ़ पर ये योगी हर वर्ष संतुष्ट ऐसा है, है जिसने मन को बस्त कर लिया है और बुद्धि जन की स्थिर है और भगवान कहते हैं मेरे में अर्पण कर दिया मन बुद्धि जिसने ऐसा मेरा बल मुझको प्यारा है ऐसे ही बनना चाहिए भगवान का बल भक्त बनना चाहिए भक्तों की जो लक्ष्य बताए ऐसा ही बनना चाहिए उच्च कोटि के जो महापुरुष है उनका अनुकरण करना चाहिए उनका हुक्म मानना चाहिए उनके हुक्म मानने से भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है उनका अनुकरण करने से भी कल्याण हो जाता है खूब ध्यान दे करके देखो भगवान ने महात्माओ के लिए तो दो बात बताई है अपने लिए दो बात और अधिक बताई है महात्माओं के लिए तो दो बात यही बताई है यदि यह की युद्ध युद्धात